उसके सब ओर हाथ पैर हैं सब ओर नेत्र हैं सब ओर सिर मुख और कान हैं वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर निश्चय ही स्थित रहता है तो भी वह किसी को दिखाई नहीं देता अक्षर और छर ये पुरुष के दो भेद हैं संपूर्ण जो छर हैं और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी है नौ द्वार वाले पुर शरीर का निर्माण करके जितेन्द्रिय तथा नियम पारायण हंस आत्मा उसमें वास करता है समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसा ही है अजन्मा आत्मा भाति भाति के विकल्पों का त्याग और शरीर का संचय करता है इसलिए पारदर्शी विद्वानों ने उसे हंस कहा है उस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वह कूटस्थ अक्षर ही है इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है ब्राह्मणों इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त सांत का यथावत वर्णन किया अब योग की बातें बताऊंगा सुनो इंद्रिय मन और बुद्धि की आवृतियों को सब ओर से रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है योगी पुरुष को समदम से संपन्न होना चाहिए वह अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करे आत्मा में ही अनुराग रखे शास्त्रों का तत्व जाने और निष्काम भाव से पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करें इस प्रकार साधन संपन्न होकर योगोक्त उत्तम ज्ञान को प्राप्त करें काम क्रोध लोभ भय और स्वप्न ये पांच योग के दोष हैं इन्हें विद्वान पुरुष जानते हैं इन सभी दोषों का उपच्छेद करके अपने को योग का अधिकारी बनाए धीर पुरुष मन को वश में रखने से क्रोध पर और संकल्प का त्याग करने से काम पर विजय पाता है सत्तगुण का सेवन करने से वह निद्रा का नाश कर सकता है धैर्य के द्वारा योगी शिश्न और उदर की रक्षा करे नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की रक्षा करे मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे प्रमाद के त्याग से बहका और विद्वान पुरुषों के सेवन से दंभ का त्याग करें इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर इन योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए वह अग्नि ब्राह्मण तथा देवताओं को सदा प्रणाम करें मन पर प्रभाव डालने वाली हिंसा युक्त और दंडतापूर्ण वाणी न बोले तेजोमय ब्रह्म ही वीर्य सबका आदि कारण है यह संपूर्ण जगत उसी का कार्य है समस्त चराचर जगत उस ब्रह्म के ही एक क्षण संकल्प का परिणाम है ध्यान वेदाध्ययन दान सत्य लज्जा सरलता क्षमा शौच आत्मशुद्धि एवं इंद्रिय संयम इनसे तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करे पाप रहित तेजस्वि मिताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद का सेवन करे योगी रात के पहले और पिछले पहर में मन एवं इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो मन को आत्मा में लगावे जैसे मशक में एक जगह भी छेद होने पर सारा पानी बह जाता है उसी प्रकार यदि साधक के पांच इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी विकृत हो विषयों की ओर चली जाए तो वह अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठता है जैसे मछुआ पहले जाल काटने वाली मछली को पकड़कर पीछे अन्य मछलियों को पकड़ता है उसी प्रकार योगवेत्ता साधक पहले अपने मन को वश में कान नेत्र जिह्वा तथा नसिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे इन सबको अपने अधीन करके मन में स्थापित करे और मन को भी संकल्प विकल्प से हटाकर बुद्ध में स्थिर करे इस प्रकार पांच इंद्रियों को मन में और मन को बुद्धि में स्थापित करने पर जब ये इंद्रिय और मन स्थिर हो जाते हैं उस समय इनकी मलीनता दूर होकर इसमें शक्षता आ जाती है फिर अंतह करण में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है योगी धूम रहित अगनी दिप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई विजली की भाति आत्मा का हृदय देश में दर्शन करता है सब कुछ आत्मा में है और आत्मा सब में व्यापक है इसलिए वह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है जो महात्मा ब्राह्मण मनीषी धैर्यवान महाज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं वे ही उस आत्मा का दर्शन कर पाते हैं जो योगी एकांत में बैठ कर कठोर नियमों का पालन करते हुए थोड़े समय भी इस प्रकार योगा भ्यास करता है वह अक्षर ब्रह्म की समानता को प्राप्त हो जाता है। योग साधन में अग्रसर होने पर मोह भ्रम और आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं दिव्य सुगंध आती है दिव्य वाणी का श्रवण और दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं अद्भुत बातें देखने में आती हैं अलौकिक रस और स्पर्श का अनुभव होता है इच्छा सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है वायु की भांति आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है प्रतिभा बढ़ जाती है और उपद्रवों का अभाव हो जाता है योग से इन सिद्धियों को प्राप्त करने पर भी तत्ववेत्ता पुरुष उनकी उपेक्षा करके समभाव से ही उन्हें लौटा दें वह योग का ही अभ्यास बढ़ाएं और नियम पूर्वक रहते हुए पहाड़ की चोटी पर शून्य मंदिर में अथवा वृक्ष के नीचे बैठकर योग का अभ्यास करें इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर एकाग्र चित्त हो निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे योग से मन को उद्विग्न न होने दे जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके उसमें तत्परता लग जाए और साधना से कभी विचलित न हो अपने रहने के लिए शून्य गृह को क्योंकि वहां चित्र एकाग्र रह सकता है योग का साधक मन वाणी अथवा क्रिया द्वारा भी आसक्त न हो वह सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे नियमित भोजन करे तथा लाभ और अलाभ को समान समझे जो उस योगी की निंदा करे और जो उसको मस्तक झुकाए वह दोनों के प्रति ही वह समान भाव रखे वह किसी एक की बुराई या भलाई न सोचे कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल न उठे और लाभ न होने पर चिंता न करे अपितु वायु का सह धर्मी होकर सब प्राणियों के प्रति भाव रखे इस प्रकार स्वस्तचित्त होकर सर्वत्र समान दृष्टि वाला साधक यदि महीने भी निरंतर योग के अभ्यास में लगा रहे तो उसे ब्रह्म का हो जाता है दूसरे लोग धन की इच्छा या संग्रह करने के कारण अत्यंत विकल हैं यह देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझे इस प्रकार योग मार्ग पर चलने वाला साधक मोहवश कभी उससे विचलित न हो कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो यदि उसे धर्म की अभिलाषा हो तो वह भी इस योग मार्ग से परम गति को प्राप्त हो सकता है योगी पुरुष अजन्मा पुरातन जरा अवस्था से रहित सनातन इंद्रियातीत एवं अगोचर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जो मनीषी पुरुष इस योग की पद्धति दृष्टिपात करके इसे अपनाते हैं वे ब्रह्मा के वह उस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं जहां से पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता कर्म तथा ज्ञान का अंतर परमात्म तत्व का निरूपण तथा अध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन मुनि बोले महर्षि यदि वेद की ऐसी आज्ञा है कि कर्म करो तथा यदि आदेश है कि कर्म का त्याग करो तो यह बताइए कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा कर्म देने पर किस गति को प्राप्त होते हैं तथा कर्म करने से उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है इस बात को हम सुनना चाहते हैं क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएं परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं व्यास जी ने कहा ब्राह्मणों ज्ञान से मनुष्य जिस गति को पाते हैं और कर्म से उन्हें जैसी गति मिलती है